छांदोपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय वृक्ष के दृष्टांत द्वारा उपदेश इस विषय में एक दृष्टांत सुनो श्लोक पहला यदि कोई इस महान वृक्ष के मूल में आघात करे तो यह जीवित रहते हुए ही केवल रस्राव करेगा यदि मध्य में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रसस्राव करेगा और यदि इसके अग्रभाग में आघात करें तो भी यह जीवित रहते हुए रसस्राव करेगा यह वृक्ष जीव आत्मा से ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनंद पूर्वक स्थित है, है सौम्य इस प्रकार संबोधित करके सामने स्थित वृक्ष को दिखलाए हुए कहते हैं इस महान अनेक शाखादि युक्त वृक्षों के मूल में यदि कोई कुल्हाड़ी आदि से आघात करे तो एक ही आघात से यह सूख नहीं जाता बल्कि जीवित ही रहता है उस समय केवल इसका कुछ रस निकल जाता है और यदि अग्रभाग में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रस स्राव कर तो करता है इस समय यह वृक्ष जीव आत्मा से अनुप्रभुत पूर्णता व्याप्त है और अत्यंत जलपान करता हुआ तथा अपनी जड़त द्वारा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 उस इस वृक्ष की यदि एक रोगग्रस्त अथवा आहत शाखा को जीव छोड़ देता है उस शाखा में व्याप्त जीवांश जीवां उपस अनुप्रविष्ट है इसलिए उनका उपसंहार होने पर वह भी उपसंहृत हो जाता है प्राणयुक्त जीव के द्वारा भी भक्षण तथा पान किया हुआ अन्न जल रस भाव को प्राप्त होता है वह रस रूप से जीवयुक्त शरीर तथा सजीव वृक्ष की वृद्धि करता हुआ जीव के सद्भाव में लिंग है खाये पिए हुए अन्न जल से ही जीव जीव देह में रहता है। वे खानपान जीव के कर्मानुसार होते हैं। जिस समय उसके एक अंग की विकलता का निमित्त भूत कर्म उपस्थित होता है उस समय जीव एक शाखा को छोड़ देता है उस एक शाखा से अपना उपसंहार कर लेता है उस इसी के पश्चात वह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 अनुप्रभुता इस दृष्टांत श्रुति से यह निश्चित होता है कि स्थावर चेतना युक्त होते है और इससे यह भी प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर चेतना शून्य होते हैं ऐसा बौद्ध और है जिस प्रकार की इस वृक्ष के दृष्टांत में यह दिखलाया गया है कि जीव से युक्त वृक्ष अशुष्क और, और रसपान आदि से युक्त रहता है इसीलिए वह जीवित है ऐसा कहा जाता है तथा उस जीव से रहित हो जाने पर मर जाता है ऐसा कहा जाता है श्लोक तीसरा हे सोम्या ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीव से रहित होने पर यह शरीर मर जाता है जीव नहीं मरता ऐसा अरुण ने कहा वह जो यह अणिमा हैद्रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेत केतु तो, वही तू है अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत बोला भगवन मुझे फिर समझा ये तब अरुण ने अच्छा सोम्य ऐसे कहा हे सौम्य ठीक इसी प्रकार तु जान की जीवापेत तो। जीव से वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता है जीव नहीं मरता ऐसा अरुण ने कहा क्योंकि कार्य शेष रहने पर ही सोकर उठे हुए पुरुष को मेरा यह कामशेष रह गया था ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त करते देखा जाता है तथा तत्काल उत्पन्न हुए जीव को स्तनपान की अभिलाषा और भय आदि होते देखे जाने से पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए तथा की स्मृति का ज्ञान होता है इसके सिवा कीग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों की सार्थकता होने के कारण भी जीव नहीं मरता स यह ऐसो अणिमा इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है किन्तु यह अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम और रूपों वाला संसार अत्यंत सूक्ष्म सद्रूप नाम रूप सत्य से किस प्रकार उत्पन्न होता है इस बात को हे फल के दुष्टान्त द्वारा उपदेश यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो श्लोक पहला इस सामने वाले वट वृक्ष के एक बड़का फल ले आ श्वेत के भगवान यह ले आया आरुणी इसे फोड़ श्वेत तो के भगवान फोड़ दिया आरुणी इसमें क्या देखता है श्वेत के तो भगवन इसमें ये अणु के समान दाने हैं आरुणी अच्छा वत्स इसमें से एक को फोड़ श्वेत के तो फोड़ दिया भगवान आरुणी इसमें क्या देखता है श्वेत के तो कुछ नहीं भगवन शर्त इस महान वटवृक्ष से एक फल ले आ ऐसा कहे जाने पर उसने वैसा ही किया और बोला भगवान मैं यह फल ले आया इस प्रकार फल दिखलाने वाले उससे अरुण ने कहा इस फल को फोड़ इस पर श्वेत के तू बोला फोड़ दिया उससे पिता ने कहा इसमें तू क्या देखता है इस प्रकार कहे जाने पर श्वेत के तो बोला भगवान मैं इसमें ये अणु अणुतर अत्यंत छोटे दाने बीज देखता हूँ अरुणी हे वत्स इन धानों में से तू एक धाने को फोड़ इस प्रकार कहे जाने पर वह बोला भगवान फोड़ दिया अरुणी अच्छा यदि तूने धाना फोड़ दिया तो उस फूटे हुए धाने में तू क्या देखता है ऐसा कहे जाने पर वह भगवान बोला भगवान मैं कुछ नहीं देखता श्लोक दूसरा तब उससे अरुण ने कहा हे सौम्य इस वट बीज की जिस अणिमा को तू नहीं देखता हे सौम्य उस अणिमा का ही यह इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है हे तू इस कथन में श्रद्धा कर बाशर्त उस पुत्र से अरुणे ने कहा हे सौम्य वटके दाने के टूटने पर जिस वट बीज की अणिमा को तू नहीं देखता तथापि हे सौम्य देख निश्चय उसी बीज की दिखाई न देने वाली सूक्ष्म अणि का अणिमा का कार्यभूत यह मोटी मोटी शाखा स्कंध फल और पत्तों वाला महान वटवृक्ष स्थित है उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार यहां के पूर्व उत्तर शब्द का अध्याहार करना चाहिए इसलिए हे कि अत्यंत ही उत्पन्न हुआ है यद्यपि युक्ति और शास्त्र इन दोनों से निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही है तथापि गुरुतर श्रद्धा की न होने पर बाह्य विषय में आसक्त चित्त स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील पुरुष का ऐसे अत्यंत सूक्ष्म विषयों में में प्रवेश होना बड़ा कठिन है। ऐसा समझकर आरुणि ने कहा, श्रद्धा श्रद्धा कर, क्योंकि श्रद्धा के होने पर ही विषय मन का समाधान हो सकता है और तभी उस विषय का ज्ञान होना संभव है जैसा कि मेरा मन दूसरी ओर था इसलिए मैं नहीं देख सका इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है तीसरा यह वह जो अणिमा है ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु तो वही तू है आरुणे के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब आरुणे ने अच्छा जो मैं ऐसे कहा इत्यादि श्रुति का अर्थ तो पहले कहा जा चुका है यदि वह सत्य जगत का कारण है तो उपलब्ध क्यों नहीं होता हे भगवान इस बात को आप दृष्टांत द्वारा मुझे फिर यही ऐसा पिता मैं अच्छा ऐसे उत्तर दिया लवण के दृष्टांत द्वारा उपदेश विद्यमान होने पर भी कोई कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती हाँ प्रकार से उसकी उपलब्धि हो सकती है इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो श्लोक पहला इस नमक को जल में डालकर कल प्रातः काल मेरे पास आना अरुणी के इस प्रकार कहने पर श्वेता के तूने वैसे ही किया। तब ने उससे कहा, रात तुमने जो नमक जल में डाला था, उसे ले आओ किंतु उसने ढूंढने पर उसे उसमें न पाया भाषर्थ इस पिंड रूप नमक को घड़े आदि जल में डालकर कल प्रातः काल मेरे पास आना श्वेत केतु ने पिता की कही हुई बात को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से वैसा ही किया दूसरे दिन सवेरे ही अरुणी ने उससे कहा कि हे रात उसने उस नमक को ले आने की इच्छा से जल में टटोला किन्तु उसे न पाया क्यूंकि वह नमक वहां मौजूद होने पर भी जल में लीन हो गया था अर्थात तो जल में ही मिल गया था श्लोक दूसरा आरुणी जिस प्रकार वह नमक इसमें विलीन हो गया है इसलिए तू उसे नेत्र से नहीं देख सकता उसे यदि जानना चाहता है तो इस जल को ऊपर से आचमन कर उसके आचमन करने पर आरुणी ने पूछा कैसा है श्वेतकेतु नमकीन है आरुणी बीच में से आचमन कर अब कैसा है श्वेतकेतु नमकीन है अरुणी नीचे से आचमन अब कैसा है श्वेत के तो नमकीन है अरुणी अच्छा अब इस जल को फेंककर मेरे पास आ उसने वैसे ही किया और बोला उस नम, जल में नमक सदा ही विद्यमान था तब उससे पिता ने कहा हे सो मैं इसी प्रकार वह सत्य निश्चय यही विद्यमान है तू उसे नहीं देखता परंतु वह निश्चय यही विद्यमान है शर्थ जिस प्रकार वह नमक विलीन हो गया है इसलिए तू उसे नहीं जान सकता तथा भी दिखाई न देने पर भी है जल में ही और एक दूसरे उपाय से उसकी उपलब्धि भी हो सकती है इस बात को बात की पुत्र को प्रती की इच्छा से आरुण ने कहा हे वत्स इस जल के अंत ऊपरी भाग से लेकर आचमन कर ऐसा कहकर के प्रकार करने प्रवह बोला कैसा है है स्वाद में नमकीन और मध्य है? है। अच्छा भाग से भी लेकर आचमन कर कैसा है नमकीन है अच्छा भाग से भी लेकर आचमन कर कैसा है है नमकीन पिता कहता है यदि ऐसा है तो इस जल को फेंक कर आचमन करके अनंतर मेरे पास आ उसने वैसा ही किया अर्थात उस नमकीन जल को फेंक कर वह इस प्रकार कहता हुआ पिता के पास आया कि रात में मैंने जो नमक उस जल में डाला था वह उसमें श्य वर्तमान है अर्थात उसमें विद्यमान हुआ ही सम्यक प्रकार से वर्तमान है इस प्रकार कहते हुए उस पुत्र से पिता ने कहा जिस प्रकार यह नमक पहले दर्शन और स्पर्शन से गृहित होता हुआ भी फिर जल में विलीन होने पर उससे गृहित न होने पर भी उसमें विद्यमान है ही क्योंकि उपाय अंतर से अर्थात जीवभा द्वारा उसकी उपलब्धि उपलब्धिंग दो निपात आचार्य उपदेश का स्मरण प्रदर्शित करने के लिए है तेज जल और अन्नादि शुंग के कारणभूत सत को तो वट बीज की अणिमा के समान विद्यमान रहते हुए भी इंद्रियो से उपलब्ध नहीं करता तुझे दिखाई नहीं देता जिस प्रकार की यह जल में दर्शन और स्पर्शन से उपलब्ध न होने वाले विद्यमान नमक को तूने जिह्वा से उपलब्ध किया है उसी प्रकार निश्चय यही विद्यमान जल के मूलभूत सत्य को तू लवण की अणिमा के समान अन्य उपाय से उपलब्ध कर सकता है यह वाक्य शेष है श्लोक तीसरा वह जो यह अणिमा है ही यह सब है, है, है वह वह सत्य है, आत्मा है, और श्वेत केतु तो वही तू है आरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला भगवान मुझे फिर समझाइये तब अरुण ने अच्छा सौम्याय ऐसे कहा शर्थ यह इत्यादि श्रुति का अर्थपूर्ववत है यदि इस प्रकार लवण की अणिमा के समान इंद्रियों से उपलब्ध होने वाला होने पर भी वह जगत का मूलभूत सत किसी दूसरे उपाय से उपलब्ध हो सकता है जिसकी उपलब्धि से कि मैं हो सकूं और जिसे उपलब्ध न करने से ही रहूंगा तो उसकी उपलब्धि के लिए क्या उपाय है इस बात को हे भगवन आप दृष्टांत द्वारा मुझे फिर समझाइए तब आरुणे ने सौम्य अच्छा ऐसे कहा खंड चौदाहवात्र से लाए हुए पुरुष के दृष्टांत का उपदेश लोक पहला जिस प्रकार कोई चोर जिसकी आंखें बंधी हुई हो ऐसे किसी गांधार देश से लाकर में छोड़ दे उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख्य चिल्ला वे कि मुझे आंखें बांधकर कर यहाँ लाया गया है और आंखें बंदे हुए ही छोड़ दिया गया है सौम्य लोक में जिस प्रकार कोई द्रव्य हरण करने वाला चोर इस पुरुष को जोन दाक्ष, दाक्ष हो जिसकी बांध दी गई हो अंधर वन में और उसमें अतिगत जन, जन अर्थात अत्यंत जनशून्य हो ऐसे देश में आखे और हाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस जगह विक्रम से युक्त हुआ प्रांगवा पूर्व की ओर जाता हुआ अर्थात पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात चिल्लावे की मुझे गांधार देश से आंखें बांध कर यहां चोरले आया है और आंखें बांधे हुए ही छोड़ दिया है इस प्रकार चिल्लाने वाले श्लोक दूसरा उस पुरुष के बंधन को खोलकर जैसे कोई कहे की गांधार देश इस दिशा में है अतः इसी दिशा को जा तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष पुरुष एक ग्राम ग्राम से दूसरा ग्राम हुआ में में में ही ही जाता है है इसी प्रकार इस लोक में ही सत को जानता है। उसके लिए होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता उसके पश्चात तो वह सत्सपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उस पुरुष के अभिनहत बंधन को खोलकर जिस प्रकार कोई कृपालू पुरुष कहे कि इस दिशा में उत्तर की ओर गांधर देश है अतः इस दिशा की ओर जा तो इस प्रकार उस कृपालू पुरुष द्वारा बंधन से छुड़ाया हुआ वह पंडित उपदेशवान और मेधावी दूसरों के बतलाए हुए ग्राम में प्रवेश करने के मार्ग को ठीक ठीक समझने में समर्थ पुरुष एक गांव से दूसरे गाँव को पूछता हुआ गांधार देश में ही पहुंच जाता है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 और वह किसी कृपालु द्वारा उन बंधनों से छुड़ा दिए जाने पर किसी प्रकार अपने देश गांधर में पहुंचकर ही कर यानी सुखी हुआ ठीक उसी प्रकार संसार के आत्मस्वरूप सेनादिमय देहरूप वन में जो कि वात पित्त कफ रुधिर मेध मास अस्थि मज्जा शुक्र कृमि और मलमूत्र से पूर्ण तथा शीतोष्ण आदि अनेकों द्वंद और सुख दुख से युक्त है यह जीव मोह रूप वस्त्र से बंधे हुए नेत्र वाला होकर तथा स्त्री पुत्र मित्र पशु और बंधु आदि दुष्ट अथवा अदृष्ट अनेकों विषय तुष्टाओं से झकड़ा जाकर पुण्य पाप रूप चोर द्वारा प्रवेशित कर दिए जाने पर मैं इसका पुत्र हूँ ये मेरे बांधव है मैं सुखी दुखी मूड पंडित धार्मिक अथवा बंधुवान हूँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ हु, मरता हूँ जराग्रस्त हूँ पापी हूँ मेरा पुत्र मर गया है धन नष्ट हो गया है हाँ, मैं मारा गया अब कैसे जीवित रहूंगा? रहूंगात्मज बंधन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेदता द्वारा दया वश सांसारिक विषयों के, के दोष दर्शन का मार्ग दिखाए जाने पर सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है तथा तू संसारी नहीं है और न इसके पुत्रत्व धर्म वाला ही है तो कौन है जो सतत्व है वही तू है इस प्रकार के उपदेश से अविद्यामय मोहरूप वस्त्र के बंधन से छुड़ाया जाकर गांधार देशीय पुरुष के समान अपने सदात्मा को प्राप्त होकर सुखी और शांत हो जाता है इसी बात को आरुण ने आचार्यवान पुरुषो वेद इस वाक्य से कहा है इस प्रकार तथा तो बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष के लिए की प्राप्ति में इतना जोड़ना चाहिए उतने ही समय तक देर अर्थात कालक्षेप करना है कितने समय तक देर है सो बतलाया जाता है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त न हो जाए यहाँ प्रसंग के सामर्थ्य से विमोक्षे को विमोक्षते इस प्रकार प्रथम पुरुष में बदलकर अर्थ करना चाहिए तात्पर्य यह है कि जिस कर्म से उसके देह का आरंभ हुआ था उसका उपभोग द्वारा क्षय होकर जब तक देहपात होगा अभी तक दे रहे देहपात होने पर तो वह उसी समय सत को प्राप्त हो जाएगा संपत्स्य के स्थान में संपत्स्यते ऐसा पूर्ववत पुरुष परिवर्तन कर लेना चाहिए देहपात और सतकी प्राप्ति में काल का अंतर नहीं है जिसे की अर्थवाची हो पूर्व पक्ष किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहने के कारण सतका ज्ञान होने के बाद ही देहपात और सत्य प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार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 उस समय फिर कर्म होंगे और उनसे फिर की की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कर्मों के होने के होने कारण ज्ञान सिद्ध होती है। और यदि कहो ज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान सत्संपत्ति का हेतु होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के समय ही मोक्ष हो जाएगा अतः उसी समय देहपात हो जाना चाहिए ऐसा होने पर आचार्य का अभाव हो जाएगा अतः आचारवान पुरुष को ज्ञान होता है यह वाक्य अनुपन्न होगा तथा ज्ञान की प्राप्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा अथवा देशांतर की प्राप्ति के के के साधनों ज्ञान ज्ञान समान का व्यभिचार व्यभिचारी फल युक्त होना सिद्ध होगा सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि कर्मों में प्रवृत्त फलत्व और अप्रवृत्त फलत्व यह विशेषता होनी संभव है अतः तुमने जो कहा कि अप्रवृत्त कर्म भी निश्चय फल देने वाला है इसलिए देहपात होने के पश्चात उन अप्रवृत्त फल कर्मों का फल भोगने के लिए देहांतर का प्राप्त होना अवश्यंभावी है सो ठीक नहीं क्योंकि उस विद्वान के मोक्ष में तो उतना देहपात होने तक का ही विलंब है यह श्रुति प्रमाण है क्ष किंतु पूर्व पुण्य कर्म से पुर, पुरुष पुण्यवान होता है यह श्रुति भी तो प्रामाणिक है सिद्धांति सचमुच ऐसा ही है तो भी फल प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल कर्मों में कुछ विशेषता है इस प्रकार जो प्रवृत्त फल कर्म है जिनसे की विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है उनका क्षय भोग के द्वारा ही हो सकता है जिस प्रकार जिसका वेग आरंभ हो गया है उस लक्ष्य की और छोड़े हुए बाण की स्थिति उसके वेग का क्षय होने पर ही हो सकती है लक्ष्य वेद करते ही उसे आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार यह समझना चाहिए ज्ञानी के जो अन्य अप्रवृत्त फल कर्म ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व किए हुए अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले होते हैं अथवा जो पूर्व जन्मों में किए हुए अप्रवृत्त फल कर्म होते हैं वे प्रायश्चित से पापों के समान ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं तथा तो ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देता है इस स्मृति से यही प्रमाणित होता है और इसके कर्म क्षण हो जाते हैं ऐसा अथर्मण श्रुति में भी कहा है अतः ब्रह्मविद्या को जीवनादि का प्रयोजन न होने पर भी प्रवृत्त फल कर्मों का फलोपभोग अवश्य होनी है इसलिए छोड़े हुए बाण के समान उसे सतकी प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से नहीं छूटता ऐसा ठीक ही कहा है अतः उपर्युक्त दोष की शंका करना ठीक नहीं ब्रह्म संस्कृत अमृतत्व में थी इस वाक्य की व्याख्या के समय ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात तो हमने ब्रह्मविद्ता के कर्म का अभाव प्रतिपादन किया है उसे इस समय स्मरण करना चाहिए श्लोक वह जो यह अणिमा है यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेत के तो वही तू है अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तु बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब अरुणे ने अच्छा सुनने ऐसे कहा इत्यादि मंत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है हे भगवान आचार्यवान विद्वान जिस क्रम से सत को प्राप्त होता है वह क्रम मुझे दृष्टांत द्वारा फिर समझाइए ऐसा श्वेत केतु ने कहा तब आरुणी ने कहा सौम्य अच्छा पंद्रहवा खंडषु पुरुष के दृष्टांत द्वारा उपदेश श्लोक पहला हे सौम्य ज्वरादि से संतप्त मूर्ष पुरुष को चारों ओर से घेर उसके पूछा करते हैं क्या तू मुझे जानता है क्या तू मुझे पहचानता है जब तक उसकी वाणी मन मन में में में में लीन नहीं प्रान में, प्रान में में लीन नहीं नहीं होती तथा प्राण प्राण तेज तेज और होता तब तक वह पहचान लेता है सौम्य उपतापी ज्वरादि से अत्यंत संतप्त हुए पुरुष को ज्ञातिजनक बांधवगण घिरकर उस मुर्षु पुरुष से या तो मुझ अपने पिता पुत्र अथवा भाई को पहचानता है इस प्रकार पूछते हुए उसे चारों ओर बैठ जाते हैं उस मुमुर्शु की जब तक वाणी मन मन में में लीन नहीं होती तथा प्राण प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन नहीं होता इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है संसारी जीव का जो मरण क्रम है वही विद्वान की सत्संपत्ति का क्रम है इसी बात को आरुणी बतलाता है लोग दूसरा फिर जिस समय उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन हो जाता है तब वह नहीं पहचानता भाषा तो परदेवता में तेज के लीन हो जाने पर फिर यह नहीं पहचानता किंतु जो अविद्वान होता है वह तो सत से उत्थित होकर पहले भावना किए हुए व्याघ्रादि भाव और देव मनुष्यदि भाव में प्रवेश करता है किंतु विद्वान शास्त्र और आचार्य के उपदेश जनित ज्ञान दीपक से प्रकाशित सद्रूप आत्मा में प्रवेश कर फिर नहीं लौटता, यही सत का क्रम है कुछ अन्य मत अवलंबियों ने जो कहा है कि मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण कर आदित्यादि द्वारा सत को प्राप्त होता है वह ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार गमन को तो देश निमित्त और फल के अभिनिवेश पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा का एकत्व देखने वाले सत्य विद्वान को देशकार निमित्त और फल आदि और सद वस्तुओं का अभिनिवेश होना संभव नहीं है क्योंकि इसका उस सत्यनिष्ठा से विरोध है गमन के निमित्तभूत विद्या कामना और कर्मों के सदविज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाने के कारण उसके गमन की अनुपत्ति ही है पूर्ण काम कृत कृत्य पुरुष की संपूर्ण कामनाए यह है और इसके सिवा नदी समुद्र दृष्टांत दृष्टान भी है, सरा वह जो अणिमा है ही सब है वह सत्य है वह आत्मा है और शु, के के तु, वही तू है अरुण के इस प्रकार के पर श्वेत के तु बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब अरुण ने अच्छा सुरे ऐसे कहा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 चोर के तप्त तप परशु ग्रहण के दृष्टांत द्वारा उपदेश सुन जिस प्रकार श्लोक पहला सोम्य किसी पुरुष को हाथ बांध कर लाते हैं और कहते हैं इसने धन का अपहरण किया है चोरी की है इसके लिए परशु तपाओ, वह यदि उसका चोरी का करने वाला होता है तो अपने को मिथ्या मिथ्यावादी प्रमाणित करता है वह मिथ्या अभिनिवेश करने वाला पुरुष अपने को मिथ्या से छिपाता हुए तपे हुए पुरुष को ग्रहण करता है वह होता है और मारा जाता है सोम्य, जिस पुरुष के विषय में चोरी करने का संदेह होता है, उसे राजा कर्मचारी दंड देने अथवा उसकी परीक्षा करने के लिए हस्तग्रोहित हाथ बांध कर लाते हैं इसने क्या किया है इस प्रकार पूछे जाने पर वे कहते हैं कि इसने इस पुरुष का धन लिया है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 तब वे संदेह किए जाने वाले पुरुष से कहते हैं तूने इसके धन की चोरी अवश्य की है फिर भी उसके छिपाने पर वे कहते हैं, इसके लिए इस प्रकार यह अपने को निर्दोष सिद्ध करे वही उस चोरी का करने वाला होता है और ऊपर से छिपाता है तो ऐसा कहने पर वह अपने को अनुत अर्थात अन्यथा चोर होने पर अपने को अन्यथा साह प्रदर्शित करता है इस प्रकार मिथ्या अभिनिवेश होने वाला होकर वह अपने को मिथ्या से अंतरित करता छिपाता हुआ मोह तपे हुए परशु को ग्रहण करता और जल जाता है। तब अपने किए हुए मिथ्या अभिनिवेश रूप दोष से वह राज पुरुषो द्वारा मारा जाता है श्लोक दूसरा और यदि वह उसे चोरी का करने वाला नहीं होता तो उसी से वह अपने को सत्य प्रमाणित करता है वह सत्याभिस अपने को सत्य से आवृत कर उस तपे हुए को पकड़ लेता है, है, वह वह वह नहीं जलता और और तत्काल छोड़ दिया जाता है, और यदि वह उसका वह उस कर्म का करने वाला नहीं होता तो उस चोरी के अकर्तृत्व के ही द्वारा अब वह अपने को सत्य प्रमाणित करता है वह उस चोरी की अकर् सत्य सत्य से से को को कर उस तपे हुए ग्रहण करता है और भी होने के कारण सत्य का व्यवधान हो जाने वह उसे से नहीं जलता तब मिथ्या अभियोग लगाने वाले तत्काल छोड़ देते हैं इस प्रकार तप्त परशु और हथेली के संयोग में समानता होने पर भी चोरी करने और न करने वालों में मिथ्याभिसंध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 वही तू है तब वह श्वेत के उसे जान गया उसे जान गया तो वह जिस प्रकार तप्त को ग्रहण ग्रहण करने करने में ग, करने के कर्म में अथेली से सत्य से व्यवहित रहने के कारण नहीं जलता उसी प्रकार देहपत के समय रूप सत्य में निष्ठा रखने वाले और उससे भिन्न असंनिविष्ट पुरुष की सत्संपत्ति में समानता होने पर भी जो विद्वान है वह व्याघ्र अथवा देवादी शरीरों को ग्रहण करने के लिए नहीं ज्ञान के, के अनुसार पुनः व्याघ्रादि भाव अथवा देवादि भाव को प्राप्त हो जाता है जिस आत्मा की अभिसंधि और अनभिसंधि के कारण मोक्ष और बंधन होते हैं जो संसार का मूल है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 इस प्रकार दृष्टांत और दृष्टानवक पिता द्वारा समझाए जाने पर वह पिता के इस इस कथन को कि मैं हूं समझ गया है। इति दुरुपति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है गोपक्ष किन्तु इस छठे अध्याय में वाक्य प्रमाण से आत्मा में क्या फल हुआ सिद्धांति हमने अभिज्ञात के विज्ञान रूप फल के लिए श्रवण और मनन करने में अधिकृत अर्थ का वर्णन किया है उसके अपने में आरोपित कर्तुत्व के विज्ञान की निवृत्ति ही इसका फल है इस विज्ञान से पूर्व मैं इस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म करूंगा मैं इसका अधिकारी हूँ तथा इन कर्मों का फल मैं इस लोक और परलोक में भोगूंगा और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 मुझे अपना यह अन्य कर्तव्य इस साधन से करना चाहिए इसे करने पर मैं इस फल को भोगूंगा। इस प्रकार की भेद बुद्धि होनी संभव नहीं है अतः सद्रूप सत्य और अद्वितीय आत्मा का ज्ञान होने पर विकारूप मिथ्या जीवात्म बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है यह कथन ठीक ही है पूर्व पक्ष किंतु जिस प्रकार आदित्य और मन आदि में ब्रह्मादिबुद्धि का तथा लोक में प्रतिमा आदि में विष्णु बुद्धि का आरोप किया जाता है उसी प्रकार तत्व इस वाक्य के द्वारा तुम तो शब्द के व्यर्थ में तो सद्बुद्धि का आरोप ही किया जाता है वस्तुतः तो ही नहीं है यदि श्वेत के तो सत्य होता तो अपने को क्यों न जानता जिससे कि उसे तू वह है इस प्रकार उपदेश किया गया सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि आदित्यो ब्रह्मेति उपासित तो इत्यादि वाक्यों से इस वाक्य में विलक्षणता है आदित्य उपासित तो आदि वाक्यों में इति व्यवधान रहने के कारण उनका साक्षात ज्ञात ज्ञान नहीं होता इसके सिवा आदित्यदि रूपवान होने के कारण तथा आकाश और मन के इति शब्द से व्यवधान होने के कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते किंतु इस प्रसंग में तो आरुणी सतका ही इस तेजोव अन्दमय संघात में प्रवेश कर है इस प्रकार दिख लाकर उपदेश करता है, जिस प्रकार तूसी है।, कहा जाता है। उसी प्रकार तो वह है यह वाक्य भी तो हो सकता है सिद्धांति नहीं क्योंकि मृतिकादि के समान एकमात्र अद्वितीय सत्य सत्य सत्य है ऐसा उपदेश किया गया है औपचारिक विज्ञान के द्वारा उसे तभी तक विलंब है इस प्रकार की प्राप्ति का उपदेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि तू इंद्र है तू यम है इत्यादि विज्ञानों के समान विज्ञान तो मिथ्या ही हुआ करता है इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं हो सकती क्योंकि श्वेत केतु उपास्य नहीं है न श्वेत केतु रूप से उपदेश देकर सत्य की स्तुति की जा सकती है क्योंकि तू दास है ऐसा कहकर राजा की स्तुति नहीं की जाती इसके सिवा देशाधिपति की तू क्ष है ऐसा कहने के समान सर्वात्मक सत को तू वह है ऐसा कहकर एक देश में निरुद्ध करना भी उचित नहीं है इन इनसे अतिरिक्त सत्य आत्मत्वोपदेश से, सत आत्मत्वो से अर्थांतरभत कोई और गति इस वाक्य में संभव ही नहीं है <coughs> पूर्व यदि ऐसा माने कि यहां मैं सतहूँ ऐसी बुद्धि का ही कर्तव्य रूप से उपदेश किया गया है तो सत है ऐसा कहकर अज्ञात का ज्ञान नहीं कराया गया तो सिद्धांती, किंतु इस पक्ष को मानने पर भी अश्रुतश्रुत हो जाता है इत्यादि कथन तो अनुपन्न ही रहेगा पूर्व पक्ष नहीं, नहीं यह कथन मैं सतहूँ इस प्रकार की बुद्धि के लिए हो सकता है सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है उसे तक विलंब है इत्यादि उपदेश किया गया है यदि यहाँ मैं सतहूँ इस प्रकार की बुद्धि मात्र का ही कर्तव्य रूप से विधान किया गया होता तो शब्दवाच्य जीव की सदरूपता का उपदेश न किया होता तो के ज्ञान ज्ञान होता है इस प्रकार के उपाय का उपदेश न किया जाता जिस प्रकार अग्निहोत्र करे इत्यादि विषयों में विधियों कर आचार्य अर्थतः प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ भी समझ लिया जाता और न उसे तभी तक विलंब है ऐसा कहकर कालक्षेप करना ही उचित हो सकता है क्योंकि सदात्म तत्व का ज्ञान न होने पर भी एक बार सदबुद्धि करने से ही उसके मोक्ष का प्रसंग उपस्थित हो जाता इसके सिवा जिस प्रकार अग्निहोत्रादि विधिजनित अग्निहोत्रादि कर्तव्यता बुद्धि का अतथार्थत्व अग्निहोत्र परक न होना अथवा अत्पन्नत्व उत्पन्न ही न होना नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार तो वह है इस प्रकार कहे जाने पर मैं सत्य हूँ ऐसी जनित बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती और न यही कहा जा सकता है कि वह उत्पन्न नहीं, नहीं हुई क्योंकि संपूर्ण उपनिषद वाक्यों का इसी अर्थ में हुआ है और ऐसा जो कहा कि सत्स्वरूप होने पर भी वह अपने को सदरूप क्यों नहीं जानता सो यह दोष भी नहीं आ सकता क्योंकि स्वभावतः तो प्राणियों की ऐसी बुद्धि भी नहीं देखी जाती कि मैं देह और इंद्रिय के से भिन्न करता जीव हूँ फिर उन्हें न हो तो आश्चर्य ही क्या है ऐसी अवस्था में उन्हें सुदा, होगी भी कैसे इस प्रकार जब तक उन्हें देह देहेंद्रिय से व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तब तक कर्तृत्वादी बुद्धि का होना भी कैसे संभव हो सकता है और यही बात भी देखी जाती है इसी प्रकार उसे देहादि में आत्मबुद्धि होने के कारण नहीं होती अतः यह सिद्ध हुआ कि तत्वसी यह वाक्य विकार रूप मिथ्या देहादि में अधिकृत जीवात्म भाव की निवृत्ति करने वाला ही है छहवा अध्याय समाप्त